आप अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं और एक बिजनेस पर्सन है और साथ ही साथ आध्यात्मिक जीवन का भी अनुभव आपके पास है तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा बिज़नेस एंड स्पिरिचुअलिटी का कम्बो एक्सपीरियंस आपको सुनने का मिलने वाला है बाबू भाई से तो बाबू भाई पटेल बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू कैसे हैं आप बहुत तो <laughs> बताइए आप ग्लोबल सब में आए हैं तो यहाँ पहली बार आए या बहुत बार आए जी जी बार तो कैसा है आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को बताइए यहाँ आध्यात्मिक जीवन शैली के बारे में आध्यात्मिक एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए अपना शांति शांति आध्यात्मिक एक्सपीरियंस के और बाबा का एक्सपीरियंस तो अनगिनित मेरे सामने है अच्छा इसमें कुछ पॉइंट में बताना चाहता हूँ जी जी मैं पैतीस साल अफ्रीका में अपना मेरा बिजनेस चल रहा है अफ्रीका में टोगो नाइजीरिया और बैनिक कंट्री में मेरा बिजनेस है नाइजीरिया अफ्रीकन कंट्री कैसा है की वहाँ अनसिक्योर लोग बहुत महसूस करते हैं कुछ न कुछ फोन होता रहता है नहीं, नहीं। लेकिन बाबा का मेरे को 25 साल पहले ज्ञान हुआ था तो पच्चीस साल से मैं ज्ञान में चलता हूँ तो एक दिन की मैं बात बताऊँ कि तो मेरा वहाँ स्टील इंडस्ट्रीज है स्टील की फैक्ट्री वहां पे अच्छा तो वहाँ हमारे तीन चार पार्टनर के बीच में कुछ अनबनी होगी हो जो भी होगा हु, तो इसमें दूसरे साइड में से दूसरे पार्टनर ने कुछ हायर किलर किया तो बाबूभा को मारने के लिए अच्छा मैं तो बाबा का बच्चा था मेरे को बिल्कुल तो फिक्र रहती नहीं है जहाँ भी जाता हूँ जो भी काम करता हूँ बाबा के नाम से करता हूँ तो हमारी मीटिंग चल रही थी पार्टनर से के बीच में तो वो टाइम बाबा ने मेरे को टच किया और बोला बेटा तू बाहर जाके देख कोई तरह इंतजार कर रहा है मैं ऑफिस से थोड़ा बाहर आया बस वही मोमेंट में सात से दस आम रोवर जिसको आमरो बोलते है साथ आया सबको सर सर करके तीन आदमी को मार दिया हो oh, हो oh, oh, oh. मैं बार आया वो मेरे सामने से पास हो रहा है मेरे को देख रहा है लेकिन मैं दिखता नहीं उनको अच्छा oh. तो, वो ढूंढ रहा है बाबू भाई कहा है भी कहा है, कि मैं खड़ा हूँ बाबू भाई पटेल तो मैं अफ्रीका में इतना फेमस आदमी था कि लोग बहुत वहां पे है तो मेरे को ढूंढ रहा है ah. मैं मिला नहीं क्योंकि मैं खड़ा था वहां पे मेरी वाइफ को अहमदाबाद में थी वो टाइम और वो योग में बैठी थी तो मैंने उसको फोन किया तो बोलता मेरे को टच हो रहा है कि कुछ आपके पिता हो रहा है तो मैंने बाबा बाबा कुछ क्या हो रहा है तो तो निश्चित वहां रहे, कुछ हेल मत। के बाद अपने ऑफिस में जाने का और बाबा ने मेरे को ऐसा बचा लिया दस मिनट के बाद सब कुछ जो साइकिल और टाइफ आया था ना वो चला गया मैं ऑफिस में गया ऑफिस में बैठा वहां तो तीन-चार डेढ़ बॉडी रिलैक्स हुआ और मैं सीधा वहाँ से घर चला गया ये मेरा सबसे बड़ा बाबा का एक्सपीरियंस है तो खूब रंगू किया है जी बाबू भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया कि अगर हम भगवान को दिल से याद करते हैं तो असंभव चीज भी संभव हो जाता है और वो मेरा कल आपने सुनाया बहुत ही अच्छा लग रहा तो, जी, जी, जी। है दस दिन पहले मैं इंडिया वापिस आ गया तो मेरा जमीनों का कुछ काम का चलता है यहाँ पे तो एक जमीन का डिस्प्यूट था मैं बाबा को तो सौंप दिया मैम मेरे सेंटर पे गया की बाबा एक मेरा डिस्प्यूटेड लैंड है आपको जो जो करना है करो मैं आपको हैंडओवर कर दिया आप यकी मानो की दूसरे दिन वो सामने वाले पार्टी आके कॉम्प्रोमाइज करके चली रही आज मेरा समाधान भी हो गया तो मेरा बाउंड्री बनना भी शुरू हो गया अरे <laughs> तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से धन से मन से धन से मैं बाबा का हूँ जी जी जी इतना मैं बोलना चाहता हूँ बाबू आई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया हमारी सभी श्रोताओं को छोटा सा अनुभव लेकिन जीवन को परिवर्तन करने वाला अनुभव जीवन में जो है एक परमात्मा का जो मैजिक है वो आपने सुनाया है तो बहुत बहुत आप सुनाए रेडियो जीरो सेवन पॉइंट एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो तुमको निहारने को